Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. आदेश, का अंतिम आदेश है, और यही जीवन के लिए परम हितकारी उपदेश है और यही सच्चा ज्ञान आत्मान ब्रह्म एक सागति अविद्वान अवगमयति ब्रह्म विशार प्रपंचम सदेश जैसे अगम ये इसी आत्मा को ब्रह्म से, से अभिन्न करके अविद्या को निवृत्त करती है परिपूर्णता का अनुभव कराती है जन्म में रण रूप जो कि उसको निवृत्त करती है इसलिए तो उसको एक निवृत्त करते हैं पहले ये बात हमें जो दुख हो रहा है और अज्ञान घरे हुए है और जन्मारण का चक्कर लगा हुआ है ये जो आना जाना पड़ता है लोग सबका कारण अपना तो है इसका कारण न तो ताप है न वासना है न विक्षेप है इसका मेन कारण है अपने आप को न जानना अगर इस बात को ध्यान में नहीं रखेंगे तो वेदांत तो खांस खाना ही नहीं आ जाता अगर साख हुए जन्म मरण का कारण तो वह प्रणी से मचेगा और अगर वासनाई हुए जन्म मरण का कारण तो ये सासने की मचेगी और अगर विक्षेप है जन्म मरण का कारण तो वे समाधि से मटेगा लेकिन यदि केवल अपने आप को न पहचानने के कारण ही ये संसार है सब अपने आप को पहचानने से ये मिलेगा अथात धर्म विज्ञाता का यही अर्थ होता है कभी अधिव्यात मृत्यु की का यही और होता है कि ज्ञान से ही सारे अनर्थों की निवृत्ति होती है इसलिए जितनी भी अनर्थ हमारे जीवन में है ये केवल अज्ञान के कारण है इसलिए वेदांत का भिप्राय ये नहीं है कि यज्ञ पहला में प्रपंच की निवृत्ति होवृत्ति होगी वैतंथ में जाने पर होगी या समाधि में जितने पर होगी वेदांत का अभिप्राय इसी जीवन में अनर्थ का जो मूल कारण है अज्ञान उसको इका दिया जाए संग्रा नातज निष्य थे मेरे ज्ञान प्रदर्शन ब्रह्म धुरती अमृत परमात्मा को ऐसा ज्ञान लो तो ही जीवन में अमृत प्रति प्राप्ति हो जाएगी हमको वादे का फायदा नहीं करते वेदान बिल्कुल नगद मार्ग तो देखो एक तो अपने सुख के लिए ही अपनी तृप्ति के लिए ही दूसरों के साथ प्यार और सुख होता रहे तो इसका मतलब यह है कि सुख स्वरूप आत्मा है। जो सुख स्वरूप आत्मा होता है और जो सुख स्वरूप होता है उसी से प्रेम होता है, है और सब सुखों का सुख अपना आत्मा आत्म है। हम तो ईश्वर को भी अगर सुख देना चाहते हैं तो इसीलिए ईश्वर तो को सुख देने से हम कुछ सुख होगा तो बेटा <देता> है बात <tinyakir> है माँ है पति है पत्नी है मित्र है, है, है। संसार में जितने संबंध हैं, हीरा है मोटे है घरते है, कपड़ा है लता है मकान है मित्र सब अपने गुरु है तुम है इसी अपने आप से अगर नहीं जानते हो की की थी थी। तो अनर्थ की प्राप्त होते हैं क्योंकि एक सत्य का तिरस्कार लगाता है दूसरी बात ये है कि जितने भी जान होंगे चाहे गुरु का जगत का ईश्वर का वो हमारे जान से सिद्ध होंगे उनके जान से हम सिद्ध नहीं होंगे हमारे जान से भी सिद्ध होंगे तेना सत्य यदि हम ये सोचें तो ईश्वर हम तो जानता है तो यदि हम ही सोचेंगे ईश्वर हम तो जानता है ईश्वर सोच रहा है ये हिंदे तो मालूम तो करता है ना तुम तो सोचो ईश्वर और देखो तो हम ऐसा तो कैसा होगा ईश्वर तो का सोचना भी हमारे जुड़ा नहीं है तीसरी बात ये है कि आत्मा जीने पर ही तो अनर्थ की तो निवृत्ति हो सकती है, कि तो है। किसकी अनर्थ की निवृत्ति होगी हमारी तो, तो, तो आनंद का जो खजाना है वो आत्मा के ओर है ज्ञान का जो खजाना है वो आत्मा की ओर है अस्तित्व का जो खजाना है वह आत्मा की ओर है और ये अस्तित्व तो ज्ञान और आनंद तीनों तीन महीने एक ही रही सब उपनिषद का काम क्या है इस बात को सात महीने उपनिषद का काम भी है कि ये तो स्पष्ट रूप से करता है कि ये देह आत्मा नहीं है पर तब इसी के साथ ये प्रश्न लगा हुआ है कि जब यह देह आत्मा नहीं है तो आत्मा क्या है तो गोदांश कृषा है कि आत्मा ब्रह्म है तो, तो हम लोग ये सब दस्कानी बातें जितनी सुनने में आती है को सुनते हैं और उनको समझते हैं यदि किसी भी इंद्रिय के द्वारा अनंत व्यक्ति का अविनाशी का प्रत्यक्ष साक्षात्कार हो सकता तो इसके आधार पर तर्क वितर्क विज्ञान इन ही चीज आत्मा के अपने शरीर का जन्म करा देते परन्तु तो जिससे आंख की सिद्धि होती है कान की सिद्धि होती है मन की सिद्धि होती है बुद्धि की सिद्धि होती है बुद्धि की सुशुक्ति समाधि की सिद्धि होती है उसको हम किस इंद्र के द्वारा जान सकते हैं तो देवान का पहला काम ये है इसी को विवेक कहते हैं इसी को कर्म पदार्थ का शोधन कहते हैं कि ये आत्मा शरीर से निरा शरीर से निराला है ये बात वेदांत में नहीं समझाई जाती आत्मा कहीं दूसरे देश में है कहीं दूसरे काल में है कहीं दूसरे बत्ती है यह बात वेदांत में नहीं समझाई जाती इसी से जो अपना सबसे प्यारा है आप सबको छोड़ सकते हैं ठीक है आप सबको जान सकते हैं और भुला सकते हैं ये भी ठीक है और सबके बिना अकेले भी रह सकते हैं तो ये भी ठीक है पर ये जो आपका अकेलापन है, है ये जो सबको भुला देना है ये जो सबसे ज्यादा प्यारापन है ये आपका सबसे ज्यादा प्यारा आत्मा ऐसी बच्चे हैं जो देगा का काम है का काम है आत्मा का अरे द्रष्टव्य है श्रोतव्यो मंत्रव्यो विदिध्वासव्य मित्री आत्मा द अरे दर्शन श्रवण मतिया विज्ञान इदम सर्व विदिता क्या अधिक उपदेश तो है ये कहते हैं की अरे मैत्री आत्मा का साक्षात्कार होना तो चाहिए इन दूसरे का साक्षात्कार करते हो अपने आप का यह बुधि नहीं है देखो आख से देखो और चलो ये बुध हो सकती है दुख से कहा रखो ये ब्रह्म हो सकता है साथ किसी देख देश से कहा रखते हैं ऐसा भी आप कह सकते हैं कि खास था तो था दे देखे जो स्वामी स्वामी ले और देखो। लेकिन आंख से देखो ऐसा जब कहा जाएगा तो इसका अर्थ क्या होगा विशेष तो देखो जो निर्विपित रूप से आंख सबके देखती रहती है सामान्य रूप से इसी होता है परंतु सामान्य रूप से व्यक्ति के द्वारा जो व्यक्ति का प्रकाश होता है इस प्रकाश के लिए कोई विधान नहीं होता है वो तो मेत्र का सहज स्वरूप है इसीलिए जब यज्ञ करना होता है तब विधि होती है कर्म की विधि है और जब किसी खास देवता की ओर व्यक्ति की ओर देखना होता है तब दर्शन की विधि होती है परंतु आत्मा का जो सहज स्वभाव है कोई आंख बंद करके बैठा हो तो उसके तो लिए आँख खोलो ये विधि हो देखो परंतु जिसकी आँख कभी बंद ही न होती है जो सचमुच ज्ञान स्वरूप रहो आत्मा आत हो उसके लिए उसके लिए देखो उसके लिए जानो ये विधि नहीं हो सकते है तो इसका अर्थ है कि तुम दुखरे के दर्शन में इतने बिजी हो गए हो है नाते है संस्कृत में है विग्न विघ्न उद्दिग् ये दिग्ध घाटे है ना वेद बेद भी इसी घाटे को बना हुआ है हाँ, कर लेने देखने में सुन में समझने दूस तरह के बिल्कुल लग रहा है तो बोलो कि ठीक है आओ अब हम अपने आप को देखते हैं बोलो अपने आप तो को कैसे देखोगे तो कोई देखेगा देख लेगा बेबी तो। तो भी उसी चीज को देखता है जो देखी जाती है जैसे आँख को हम को देख सकते हैं शब्द को नहीं सुन सकते और कान के शब्द को ही सुन सकते हैं रूप को नहीं देख सकते इसलिए जिस इस तरह से जिसमें जिस व्यक्ति जिस को देखने की जोता होती है जो उसी व्यक्ति के देख सकता है जो भी का काम बढ़ सकता है अमेरिका का शब्द सुन ले और नारायण जो जी का की आँख बढ़ सकती है वो रीत का रीत देख ले लेकिन आंख शब्द में लगे और कान भी देखने लगे ये व्यवस्था योग के द्वारा नहीं लेती है तो अपने आप को देखना तो अपने आप को देखना माने अपने आप के बारे में प्रमा उत्पन्न होना प्रमा माने यथार्थ अनुभूति यथार्थ ज्ञान ऐसा ज्ञान ऐसी प्रमा ऐसा अनुभव जो किसी दूसरे प्रमाण से कट न सके तो वो एक ऐसी प्रमाण उत्पन्न करते हैं अपने अंतकरण में जो किसी प्रत्यक्ष से किसी अनुमान से किसी यंत्र से किसी विज्ञान से किसी अपमान से किसी अर्थापत्ति से अनुपलब्धि से ऐतिह्य से संभव से शेष्टा से किसी भी प्रकार जिसका बाध नहीं हो सकता जो कभी प्रमाणाभाष सिद्ध नहीं किया जा सकता ऐसी वेदांत प्रमाण के द्वारा में ब्रह्म विषय प्रमा उत्पन्न होती है प्रमाण यथार्थल ज्ञान और जो अज्ञान को मिटा करके स्वयं तो भी जाता है बोले भाई इसकी पहचान क्या है शंकराचार्य भगवान तो ने इस प्रवेश के कम में है को कहा कि जिसको ये नहीं मालूम करता कि मैंने सब जान लिया मैं सब जानता हूँ कोली में बैठने तो का नाम आपने ज्ञान निधि है तो न घर के कोने में बैठने का आत्मज्ञान है नाम और ना अंत के कोने में बैठने का <सअध्ण> ना काल के कोने में ना देश के कोने में ना बच्चों के कोने में आत्मज्ञान का नाम है मैत्रेयी आत्मनो अरे दर्शनो श्रवणे नो मो इवम सर्वम जगत कहते हैं अरे मैत्रेय आत्मा का दर्शन होने आरोप सबका दर्शन हो जाता है आत्मा का श्रवण होने आरोप सबका श्रवण हो जाता है आत्मा का नि होने पर सबका निश्चय हो जाता है आत्मा अनुभूति होने पर सबकी अनुभूति हो जाती है क्योंकि आत्मा से प्रखट दूसरे से व्यक्ति है ये जो ज्ञान है तो ये ज्ञान जिल गलत है ये ज्ञान है हम ही सब हैं, हम जब किसी को गाली देते हैं तो अपने आप को गाली देते हैं हम जब अपने को मारते हैं तो अपने आप को मारते हैं हम जब किसी का अपमान करते हैं तो अपने आप का ही अपमान करते हैं और जब हम को आनंद रूप में अनुभव करते हैं तो अपने को ही आनंद रूप में अनुभव करते हैं और को परमात्मा के रूप में प्रकाश के रूप में अनुभव करते हैं तो अपने आप को ही आनंद प्रकाश और सब के रूप में अनुभव करते हैं ये हमको एक कोने में डालने के लिए नहीं है निर्भय अहम हदय जनक प्राप्त से लेकिन अगर ये ज्ञान नहीं हो तो इस विज्ञान शब्द का प्रयोग इसीलिए किया यहाँ श्रवणी में मत्या दर्शन हो गया दर्शक दिया श्रवण न हो गया श्रोता दिया मत्या हो गया मंडन अभी विज्ञान क्या है तो ये निधि है तो कोई निधि का अर्थ आंख बंद करके एकांत में बैठना और कलेजे के कुआ में भुग करके वहाँ से सिर्फ निकाल के ले आना ये मुझ समझदे इसलिए निधि ज्ञात शब्द के बदले में तो विज्ञान संधि का प्रयोग किया गया है ये एक विज्ञान है ये एक स्थिति नहीं है ये एक अवस्था नहीं है इसमें वृत्ति टिकती है कि नहीं टिकती है ये सवाल नहीं है सवाल ये है कि जो एक विज्ञान होता है वो विज्ञान तो इस स्थिति आँख करके देखें तो ठीक है और पीढ़ी देखें तो ये बस्तु में भी है जो विज्ञान के से बस्तु तेरी आँख में भी वही है तुझे में भी वही है बंद में भी वही है खुली में भी वही है ये चीज ये विज्ञान है व्यवहार में भी वही है समाधि में भी वही है बैकुंठ में भी वही है और नरक में भी वही है ये इस वस्तु का नाम इस वस्तु का नाम विज्ञान होता है बोले की भाई ये तो तभी हो सकता है आत्मा के ज्ञान से सब का ज्ञान तो तभी हो सकता है जब आत्मा ही सत्य को और और सब तब तो ये अच्छा पहले तो बोलो कि आत्मा का ज्ञान हो जाए तो सब का ज्ञान हो जाता है ये कहते हो सर्वम विधि कम बहुत जस्मिन विज्ञाते सर्वम विज्ञातम भवते जिसके विज्ञान से जिसके विज्ञान से सब का विज्ञान सब का विज्ञान हो जाता है ये बोल रहे हो तो ये है है, तो कभी हो सकता है कि जब आत्मा के सिवाय और कोई दूसरी वस्तु नहीं हो नहीं कति नहीं दीवि अन्य दीविभवती जानेंगे दूसरे को और जान जाएंगे दूसरे को ये कैसे हो सकता है, है। जैसे एक ने कहा हम अग्रवाल जी से परिचय करना चाहते हैं बोले ये देखो हर कृष्ण दास है हर कृष्णदास हैं अब नारायण है। ये, ना ये हुआ कि हम जानना चाहते थे अग्रवाल जी को और आप बताते हैं हर दास जी को है ना तो हर कृष्ण दास के जानने से हम अग्रवाल जी को कैसे जान जाएंगे तो जब हर कृष्ण दास ही अग्रवाल जी है तो आप हर कृष्ण दास के जानने से अग्रवाल जी को जान जाएंगे और यदि अग्रवाल भी जी रहे हैं कोई और हर किशन दास दूसरे है कोई तो हर दास का परिचय बताने से आप अग्रवाल जी को नहीं जान सकते तो कथम नहीं अपनी विदिता अन्य विदितम भवती जानेंगे अपनी आत्मा से और जान लेंगे साँझ ये बात कैसी हो सकती है सबकी बात ये है कि दे के अतिरिक्त आत्मा से जानो आत्मा से जान लेने पर आप जानेंगे की आत्मा के सिवाय दूसरी कोई बच्ची नहीं है कोई दूसरी वस्तु नहीं है ये संपूर्ण जगत आत्मा से नियारा नहीं है आत्मा से सेवाए दूसरी कोई वस्तु नहीं है जब अस्थि मौत विदितम यदि आत्मा से सिवाय दूसरी कोई वस्तु होती तो आत्मा के ज्ञान से उसका ज्ञान नहीं होता दूसरी कोई वस्तु नहीं है आत्मिक सब कुछ है इसलिए आत्मा का ज्ञान होने पर सर्वम तस्मा सर्वम आत्मन विदिते विदित कथम पुनः आत्मय कर्दम इसलिए तक खराबी कृपय तो जो है वे भूलती है कि आत्मा आत्मय सब कैसे है और पहली बात तो ये है कि आत्मय सब है ये जो नहीं जान लेगा उसके जीवन में बेटे में जीव नहीं हो सकते तो ये क्या है वह <ख्था> बोले भाई ये देखो नरक आ गया और तो ये भी अपने ही शुरू से है अरे न तो अपने घर में का शौचालय नहीं होता है हैं? बोले भाई अरे राम राम ये मित्र है बोले भाई ये अपने है। भी अपना स्वरूप एक बात सीधी ये सदाचार संबंधी विषय नहीं है ये आत्मज्ञान संबंधी विषय क्या आपने शरीर के भीतर पेड़ घर मित्र लिए नहीं झूठते हैं? पांच पेड़ बिखा लिए नहीं झूमते हैं क्या इसमें इसमें तीस पेड़ नहीं होते हैं क्या पेट में खून नहीं होता है क्या पीड़ित नहीं होती है क्या जब अपने शरीर के भीतर रहने वाले नरक को तुम तो नरक नहीं समझते हो तो संपूर्ण विश्व में जो विश्व पुरुष के शरीर में जो नरक है तो वो भी विश्व पुरुष का आत्मा का स्वरूप ही है तो जन्म भी अपना स्वरूप है मरण भी अपना स्वरेश नरक भी अपना स्वरेश अपना स्वरूप है कुछ भी अपना शरीफ है दुख भी अपना शरीक है रात भी अपना शरीफ है दिन भी अपना श्रेस है समाधि भी अपना शरीक है विश्व भी श्रेस है यदि तुम अपने शरीक ऐसी अलग किस्म ऐसी समझोगे ये परमात्मा है ये पूर्ण परमात्मा है ये मैं परमात्मा है यह परमात्मा है वह परमात्मा है ब्रह्म संपरा विद्य प्रात मनोब्रह्म क्षत्रम परात्मन क्षत्रम वेद लेखास्तम परात्मनोकान्ेद दवास्तम परात्मनो देवान् भूतान भूतानि परात्मनो भूतान भूतानि सर्व सर्वं परागा जे सर्वं सर्वेद देवा आत्मा बोले तो अगर तुम अपने ब्राह्मण को अपने से न्यारा समझोगे तेरे ये बामन ब्राह्मण है एक रंगते थे ब्राह्मणा है न एक यदि तुम रज के यद्राह्मण बाघ है तो आज तुम भले ब्राह्मण को नीचा दिखा दो है ना एक समय ऐसा आएगा जब ब्राह्मण तुमको नीचा दिखा करके छोड़ेंगे तुम्हारा परागम करेंगे है नौ धूल के कण ऐसी भी जब आदमी का बहुत है तो ये भी एक सीधे सिर पर व्यास हो आ, तो पादा सा हटम जगु माघ में माघ का निर्धारम अभी के पुतले दे तो वो भी एक दिन तुम्हारे सिर पर जा करके बैठ सके उसने भी सत्य है तो दिल ब्राह्मण उसका तिरस्कार एक दिन उसको हरा देगा पराजित कर देगा जो ब्राह्मण को अपने से जुदा समझेगा ठीक है भागा हम लोग हैं ब्राह्मण को अलग समझते हैं तो ब्राह्मणों है तो ने कहा हम भी छत्री को समझते हैं कई दिन ऐसा आएगा जब छत्री ते पर हरा देगा परशुराम ने कहा हम शहस्त्र ने कहा हम छत्री परशुराम ने कहा लो हम ब्राह्मण है बात हो गई है और परशुराम क्या हो गए परशुराम तो पर रावण हो गए वो ब्राह्मण का जो अभिमान है ना वो रावण के रावण तक पहुंच गया छत्रे ने कहा कि मैं है ना? संसार में हमेशा से सारा हमारा इतिहास इसी बात को इसी बात का साक्षी है कि कभी बल की प्रधानता हो जाती है कभी बुद्धि की प्रधानता हो जाती है कभी ब्राह्मण की कभी क्षत्रिय की इसी के नाम से जंग है जब इस छत्रे को अपने न्यारा समझेगे तो वे तुम्हारे सिर पर सवार हो जाएगा लोग तुम्हारा तिरस्कार करेंगे यदि तुम अपने से अलग लोगों को जनता से समझोगे देवता तुम्हारा तिरस्कार करेंगे यदि तुम उनको अपने से अलग समझोगे संसार के सब प्राणी तुम्हारा तिरस्कार करेंगे पराभव करेंगे यदि तुम तुम्हें अपने से अलग समझोगे सारी दुनिया तुम्हारा तिरस्कार करेगी यदि तुम अपने ऐसी किसी से अलग समझोगे जो अपने से अलग समझा जाएगा वही तुमको काटेगा क्योंकि तो एक में जब तुमने अलगाव की अलगा लकीर खींची तब वो अलगाव की लकीर तुम्हारे ही छापी कर पड़ेगी तुम्हारे ही कले देकर पड़ेगी आज हम जिसको स्वस्थ समझते हैं कहा ज्ञानी हैं ये मूर्ख हैं ये, अनज्ञान हैं ये है ना, छोटे हैं ये आ, वे सत्ती रहित हैं ये जिनको हम समझ के और उनका तिरस्कार करते हैं एक दिन वो ऐसे बन के आएंगे ऐसे बन के आएंगे कि तो तुम्हें खा जाएंगे तो ऐसी स्थिति में क्या करना का ऐसी स्थिति में ये करना ये ब्राह्मण भी अपना स्वरूप है ये क्षत्र भी अपना शरीफ है ये लोक भी अपना स्वरूप है ये देह का भी अपना स्वरूप है ये संसार के प्राणी भी अपने स्वरूप हैं। इदम ब्राह्मण इदम क्षत्र इन्हें लोका इन्हें देवा ई मान भी पानी ईदम सर्द जगए इसमें ज्ञान और चेतन का विभाग नहीं है इसमें दुख और सुख का विभाग नहीं है विभाग है तो इतना की तो तुम आत्मे से एक शरीर मान करके बैठे हो, तुमने तो खुद पहले से विभाग कर लिया है तो इतना विभाग करो कि मैं ये एक शरीर नहीं दी मैं आत्मा हूँ और आत्मा सब है जिसको सर्वादेद नहीं भेटा है उसको आत्मज्ञान उसको आत्मज्ञान नहीं दिया है तो इस रिश्त का सिद्धांत क्या है ईदम सर्वम यह वयम आत्मा ये जो कुछ विकाय आत्मा ब्राह्म यत्मा ये जो देहाभिमानी बन करके बैठा हुआ है आत्मचैतन्य ये आत्मचैतन्य एक देह में देह के वजन से देह की लंबाई चौड़ाई से देह की उम्र से देह की जाति से देह के गुण से देह के धर्म से देह के वर्ण से देह के आश्रम से देह की जाति से है ना नेह के कर्म से देह के भाव स्वभाव से और देह के संबंधियों से ये असी का अपना नित्य से विभिन्द नित्य जो आत्मा है वो अद्वितीय ब्रह्म है और अद्वितीय ब्रह्म से ये सारी सृष्टि विलक्षण नहीं है इसलिए वेदांत ने ये कहा की बाबा जैसा तुम आत्मभाव पर इस शरीर के साथ व्यवहार करते हो अज्ञान में इस शरीर को मैं समझ करके इस शरीर की प्रियता के लिए जैसे व्यवहार करते हो ज्ञान दशाने ये समग्र कि तुम्हारा शरीर है तुम्हारी आत्मा है निर भय होकर निर्द्वंद्व होकर है न खास कर सोने के लिए आत्मज्ञान नहीं है विश्राम करने के लिए नहीं है ये समाधि लगाने के लिए आत्मज्ञान नहीं है आत्मज्ञान का अर्थ ये होता है आ, कि हम जब हैं, जहाँ हैं, जो हैं, जैसे है ना? जो बोल रहे हैं जो कर रहे हैं जहाँ बैठे हैं आ, ये ब्रह्म हो तो सर्वम जगह अमात्मा ये साफ बेटिस है जिस आत्मा को दृष्टव भी बताया गया और दर्शन के लिए क्रेतव्य मंतव्य निविध्यासितव्य जिसके लिए साधन बताया गया कृषि ने इसी विविध्यासन के बताया विज्ञान विज्ञान का अर्थ क्या है ध्यान शब्द का विविध्यासितव्य का ध्यातव्य प्रयोग क्यों नहीं किया गया कि ध्यान करने देंगे है संत्य क्यों विचेड़ दिया गया ज्ञात अव्य जो है न जैसे ज्ञातव्य न कर करके जिज्ञासित अव्या बोला जाता है कर्तव्य है ठीक जगह किसी का व्या यदि बोला जाए तो क्या अर्थ होगा तो संत्य जो इसमें विचेड़ दिया गया निधि वो ध्यान जब भी होता तो सीधा होता ना निध्या तो निध्यात नहीं निधि बात ये है कि ध्यान को लेने ऐसा जुगाड़ा है ऐसा जुगाड़ा है भूत घेरा से आकर कहते हैं भूत घेरे का ध्यान करो है ना और जज में जो ताम देवता एक बसत कर देवता ए कम प्या कामध्या वेता का ध्यान करो तो वो वेरे तो, तो नहीं है, दिषयता का ध्यान करो तो वो बेल नहीं नई आत्मा का ध्यान करो वेदांत ने कहा हमारे ध्यानवान से कोई मतलब नहीं नहीं ये धर्म है नहीं ये उपासना है नहीं ये योगाभ्यास है इसका नाम है वेदांत इसका नाम है एक निजात ये अलग प्रस्थान है तो ये अलग प्रस्थान है ये की अपेक्षा बिल्कुल अलग प्रस्थान है इसमें दृष्टा को अपने शरीर में नहीं देखना है और व्यवहार काल में वृप्ति से कादात्म्यपन्न नहीं होना है इसमें तो अव्यय ब्रह्म का वेद है तो दिव्यासी तव्य अर्थ है सीताराम दिव्यसी तव्याह तजय का अर्थ क्या होता है वृत्ति का प्रवाह महावाक्य जन्म जो वृत्ति है यदि विसर्जय की निवृत्ति नहीं होती है संतों की निवृत्ति नहीं होती है तो मनन करो नारायण और विसर्जय की निवृत्ति नहीं होती है तो बारंबार प्रण होता है आगम से और मनन होता है आगम और तर्क दोनों से और आगम और तर्क ये स्वर्ग जो है ये केवल आगम से ज्ञात है कि स्वर्ग है ये बात केवल आगम से मालूम पड़ती है परंतु आत्मा है ये केवल आगम से के ज्ञात नहीं है इसका आगम भी है और प्रत्यक्ष भी है ही ये प्रत्यक्ष है और इसकी ब्रह्मता जो प्रत्यक्ष नहीं हो रही है आदृत है उस आवरण आदरण के लिए आगम है तो आगम और स्वामी भूति इन दोनों के द्वारा निष्पन्न जो आत्मस्वरूप है आ, आत्म स्वरूप के विपरीत बेहाजी में अहम प्रत्यय न हो जाए इसका नाम इसका नाम निधिध्यासम होता है तो निधिध्यास यह इसका इतने विस्तृत प्रवाह है महायास के जन्य जो निश्चय है उस निश्चय का प्रवाह है और ये आगमानुसारी है तरकानुसारी है और क्रमा फलक है प्रमा फलक इसका फल क्या है कि इसका फल है अविद्या और अविद्या की निवृत्ति हुई और जब प्रमेय का साक्षात्कार हो गया तब प्रमाण की कोई जरूरत नहीं होती तो जो पहले प्रमाण के द्वारा प्रमेय के ढूंढने के लिए निकला था वो ढूंढने वाला ही प्रमेय निकला माने वही साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा निकला इसलिए इससे और भी कोई व्यक्ति नहीं है तो सरब अयम आत्मा ये सब क्या है ये आत्म सर्व रूप में दिखाई पड़ रहा है अब ये है महाराज उस परिषद में भी गुरु तो बहुत है नरेणों अभरे प्रेक्त एक विद्या यदि कोई छोटा मोटा आदमी इस बात को बताने लग जाए अवरण हो है न अभरण का प्यार है वर है एक दुनिया में वर् है कहीं ईश्वर ईश्वर में वर है ना ईश्वर का जो आखिरी रिश्ता है वो वर ही है आप सवाल है वर तो नारायण ये जो ये जो वर है वर इसी के जलते न नरे अवरे वर है ईश्वर तो जो मनुष्य अपने को ईश्वर से भिन्न मान करके बैठा है वो हुआ अवर इस मनुष्य के द्वारा एक उपष्ट जो तत्वज्ञान है वो तत्वज्ञान हृदय में प्रवेश नहीं करेगा नरेणा अवरेणा प्रवेश करेगा तो विजय यहाँ जो परमात्मा से अभिन्न है अद्वैत सत्व का अनुभवी है तो उसके द्वारा उपदृष्ट ज्ञान ही ज्ञान होता पाए। छोटा मोटा आदमी इसको बताए तो ज्ञान ही होगा हो आचार्या विदिता विद्या साधि प्रापा कर पहले लक्ष्य पर श्रद्धा रख करके लक्ष्य पर श्रद्धा रखो कि हमें अद्वैतात्म भेद प्राप्त करना है और इसके बाद जो जानकार है उनकी शरण समग्र इन शुभों का पापर्य व्यास जी महाराज ने ब्रह्मसूत्र में ब्रह्मसूत्र में बताया हुआ है तो कलन अन्य कम आरम्भ कब्जा विद्या ये व्यास जी है ये गुरु है वो सिस्टम जगत करवा में ब्रह्मांड पुराण में कथा आई है सब लोग गए व्यास पास बोले तो, महाराज हम आपकी पूजा कैसे करें आपने तो सारी दुनिया को री बना दिया आपना आप सबके गुरु है नार वेद अलग अलग कर दिए और और प्रश्नों का कल कर दिया गीता बना दी महाभारत बना दिया पुराण बना दिए हम आपकी पूजा कैसे कर रहे हैं तो व्यास जी ने कहा कि पूजा करने के लिए हमारे पास आने की जरूरत नहीं है संसार में जितने गुरु हैं जितने भी गुरु हैं वे सब मेरे शरीर हैं व्यास व्यक्ति नहीं है व्यास तत्व है और जहाँ जहाँ गुरुत्व की अभिव्यक्ति होती है तो वहाँ वहाँ व्यास की ही अभिव्यक्ति होती है इसलिए अपने अपने गुरु की जो पूजा है वही व्यास की वही व्यास की पूजा है इसलिए ये आषाढ़ी पूर्णिमा जो है ना श्रावण के पहले है ये होनी चाहिए श्रवण करे मनुष्य श्रवण करे मनुष्य और इसका भद्र है भद्रन करने भी श्रेणिया इसका भद्र, हे भद्र, हे भद्र, हे भद्र, कल्यां। कल्यां। भद्र है भद्र होता है श्रवण तो के बाद श्रवण के बाद होता है भद्र कल्याण भद्र माने कल्याण और श्रवण कब देता है तो गिरिपूजा के बाद इसलिए गिरिपूजा के बाद श्रवण और श्रवण के बाद भद्रम और भद्रम में भगवान का आविर्भाव श्रवण में भगवान का आविर्भाव तो ये बात आपको आ, और सब लोग जैसा कार्यक्रम हो वो चलावेंगे भी आ गए हैं देखो। आ, तो